तेवी भागवत आठवा स्कंध अतल वितल शीतल तलातल महातल लतातल और पाताल का वर्णन भगवान नारायण कहते हैं नारद अतल नाम से विख्यात प्रथम विवर परम मनोहर है इस विवर में बल नामक दानव रहता है इस अत्यंत अभिमानी दैत्य के पिता का नाम मय है इसने छियानबे प्रकार की मायाएं रची है जिनसे सभी कामनाओं की सिद्धि में सहायता मिलती है मायावी लोग उनमें से कुछ मायाओं को तुरंत समझ जाते हैं वह बलवाला दैत्य बड़ा पराक्रमी है नारद अब वितल नाम वाले दूसरे विवर का प्रसंग सुनो यह विवर अतल से नीचे है यहाँ हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शंकर रहते हैं ये अपने पार्षदों को सदा साथ रखते हैं ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि को बढ़ाना इनके रहने का प्रधान उद्देश्य है देवताओं से सुपूजित होकर ये भवानी के साथ विरासते हैं वहाँ भगवान शंकर और पार्वती के तेज से हार्टकी नामक एक श्रेष्ठ नदी निकलती है वायु की प्रेरणा से प्रचंड अग्नि उत्साहपूर्वक उस उसका जल पीते रहते हैं जल पीते समय अग्निदेव जो जल थूक देते हैं वही हाटक नाम से प्रसिद्ध सुवर्ण बन जाता है दैत्य बहुत प्रेम करते हैं। हैं। उनकी उसके आभूषण कर पहना करती नारद इस वितल के नीचे सुतल नामक विवर कहा गया है। यह सुतल सभी विवरों से श्रेष्ठ माना जाता है यहाँ विरोचन कुमार बलि रहते हैं बलि बड़े यशस्वी पुरुष है देवराज इंद्र का परम प्रिय कार्य करने की इच्छा से भगवान श्रीहरी वामन रूप से प्रकट हुए थे उन्होंने ही बलि के इस लोक में रहने की व्यवस्था की है भगवान ने पहले तीनों लोगों की संपत्ति यहाँ भेज दी तत्पश्चात दानो राज बलि को यहाँ बसाया जिसे इंद्रादि देवता भी नहीं पा सकते वह अमित लक्ष्मी इनके पास है बलि इन्हीं देवाधिदेव भगवान श्रीहरी की भक्तिपूर्वक आराधना करते हैं इनका विचार सदा पवित्र रहता है इस समय भी सुतलोक में बलि का आधिपत्य है नारद महात्मा पुरुषों का कथन है कि भगवान वासुदेव में समस्त पुरुषार्थ प्रदान करने की पूर्ण योग्यता है ये अखिल जगत के स्वामी श्रीहरि कहलाते हैं वे दान पात्र बनकर बलि के पास पधारे और बलि ने उन्हें सारी पृथ्वी दान कर दी अवश्य ही उस दान के फलस्वरूप सुतल लोग का राज्य मिल जाना ही सर्वथा समुचित नहीं माना जा सकता क्योंकि यदि कोई इन देवाधिदेव के नाम का विवश होकर भी उच्चारण कर लेता है तो वह अपने कर्म रूपी बंधन की रस्सियों को अनायासी काट देता है ये भगवान संपूर्ण संसार के निपुण शासक है योगी पुरुष क्लेश रूपी बंधन को काटने के लिए निरंतर सांख्य योग आदि साधन करते हैं ऐसे प्रभु के द्वारा बलि को सुतल लोक का दान कोई उदारता नहीं कही जा सकती नारद हम लोगों पर भगवान की यह कृपा समझनी चाहिए उन्होंने भोगों के माया में ऐश्वर्य इंद्र को देने के लिए यह प्रयत्न किया था यह ऐश्वर्य संपूर्ण क्लेशों का हेतु है इसके आ जाने पर परमात्मा का स्मरण मन से दूर हो जाता है भगवान विष्णु साक्षात ईश्वर हैं उन्हें समस्त उपायों का सहज ही पूर्ण ज्ञान है छल पूर्वक याचना करके उन्होंने बलि का सर्वस्व छीन लिया केवल देह मात्र छोड़ दी कारण दूसरा कोई उपाय उस समय सुलभ नहीं था भगवान सर्वसमर्थ तो है ही देव वरुण के पासों से बांधकर बलि को इस सुतल लोक में ले गए और उन्होंने उसे वहीं बसा दिया उस समय बलि ने अपना उद्गार इस प्रकार प्रकट किया था